देवी भागवत तीसरा स्कंभ सुबाहू को देवी का वरदान और आदेश सुदर्शन ने कहा राजाओं उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रभृति भी जानने में असमर्थ हैं राजाओं भगवती आदि स्वरूपा हैं वे आदिशक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित होती हैं यही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती हैं इनका जो रजोगुणी रूप है उससे संसार की सृष्टि होती है सात्विक रूप से पालन होता है और तामसी रूप से संघार लीला संपन्न होती है यो भगवती को त्रिगुणात्मिक माना गया है परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है जिससे संपूर्ण कामनाएँ सुलभ हो जाती हैं निपवरों ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण हैं राजाओं भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगीगण सब तरह से यत्न करते रहते हैं फिर भी उन्हें जान नहीं सकते अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधना और चिंतन करते हैं राजाओं ने कहा आप तो बचपन से ही वन में हैं आप भय से अत्यंत घबरा गए हैं फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान गए आपने कैसे उनकी उपासना एवं पूजा की जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई सुदर्शन बोले राजाओं मैं बालक था तभी भगवती का काम भी फिलिम यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है मुझे मिल गया मैं निरंतर उसके जप के साथ ही भगवती का स्मरण किया करता हूँ ऋषियों ने कल्याण में भगवती जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त कराई तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी को स्मरण करता रहता हूँ व्यास जी कहते हैं सुदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए उनके मन में यह बात जज गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को प्रस्थित हुए धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की राजा शत्रुजी संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजय सी प्राप्त हुई है यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वे सुदर्शन के सामने चल पड़े इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विहवल हो उठा और भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े तदनंतर सुदर्शन अपनी पत्नी तथा माता के साथ अयोध्या पहुँचे सभी का यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा उस समय वंदीजन सुदर्शन की प्रशंसा करा रहे थे मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया था और कन्याएं फूलों एवं लाजाओं की वर्षा कर रही थी